श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनसठ अट्ठाईस नवंबर अट्ठारह सौ तिरासी सेन के घर में शुभागमन केशव को देखकर दक्षिणेश्वर लौटते समय रात में सात बजे के बाद श्री रामकृष्ण माथा घसागली में श्री जयगोपाल के घर पर आए भक्तगण न जाने क्या विचार कर रहे हैं वे सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण दिन रात ईश्वर प्रेम में मस्त रहते हैं विवाह तो किया है परंतु धर्मपत्नी से सांसारिक कोई संबंध नहीं रखते बल्कि उन पर भक्ति रखते हैं उनकी पूजा करते हैं उनके साथ केवल ईश्वरीय प्रसंग किया करते हैं सदा भगवत गीत गाते हैं परमात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते हैं किसी से कोई माइक संबंध रखते ही नहीं उनके लिए ईश्वर ही यथार्थ वस्तु है और शेष सब आसार पदार्थ रुपया धातु द्रव्य लोटा कटोरा यह कुछ छू भी नहीं सकते स्त्रियों को भी नहीं छू सकते अगर कभी छू लेते हैं तो जहाँ छू जाता है वहाँ शिंगी मछली के काटे के चुभ जाने के समान पीड़ा होने लगती है रुपया या सोना अगर हाथ पर रख दिया जाता है तो कलाई मुरग जाती है अवस्था विकृत हो जाती है सांस रुक जाती है जब वह धातु हटा ली जाती है तब वे अपनी सच्ची अवस्था को प्राप्त होते हैं तब उनकी सांस फिर चलने लगती है भक्तगण कितनी ही बातें कर विचार कर रहे हैं क्या संसार छोड़ देना होगा पढ़ाई लिखाई करने की जब अब क्या आवश्यकता है यदि विवाह ही न किया जाए तो फिर नौकरी क्यों करनी पड़ेगी क्या माता पिता को छोड़ देना होगा मैंने तो विवाह कर लिया है मेरे संतान भी हो चुकी है मुझे तो परिवार का पालन पोषण करना होगा मेरा क्या हाल होगा मेरी भी इच्छा होती है कि मैं रात दिन ईश्वर के प्रेम में मग्न रहूँ श्री रामकृष्ण को देख मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यह तो दिन रात तेल की धार के सदस्य निरंतर ईश्वर चिंतन कर रहे हैं और मैं दिन रात विषय चिंता करता हुआ घूम रहा हूँ एकमात्र इनके दर्शन ही मेघ से घिरे हुए आकाश में बीच बीच में चमक जाने वाली विद्युत ज्योति के समान है अब इस जीवन समस्या को कैसे सुलझाया जाए इन्होंने तो स्वयं कर दिखाया फिर अब भी संदेह क्यों क्या संसार सचमुच बालू की भीत की तरह छड़भंगुर है मैं इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? शायद मुझमें शक्ति कम है यदि ईश्वर पर वैसा तीव्र प्रेम हो जाए तो फिर कोई हिसाब नहीं रह जाता जब गंगा में बाढ़ आकर पानी वेग से बहने लगता है तब कौन रोक सकता है जिस प्रेम का उदय होने के कारण श्री गौरांग कौपिन धारण कर धन्यासी बन गए जिस प्रेम के कारण ईसा मसीह अन्य सब चिंताएं भूलकर कर हुए शरीर छोड़ दिया जिस प्रेम के कारण राजवैभव त्याग कर बुद्धदेव वैरागी बने उस प्रेम का एक बिंदु भी यदि प्राप्त हो जाए तो यह अनित्य संसार कहाँ पड़ा रह जाए अच्छा जो दुर्बल है जिनमें प्रेम उदित नहीं हुआ जो संसारी जीव हैं जिनके पैर माया की जंजीर से बंधे हुए हैं उनका क्या उपाय हो जो हो मैं इन प्रेम में वैरागी महापुरुष का संग न छोडूंगा। देखूँ ये क्या कहते हैं भक्तगण इसी प्रकार की कल्पनाएं कर रहे थे श्री जय गोपाल के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं सामने जय गोपाल, उनके आत्मीय तथा पड़ोसी आदि हैं एक पड़ोसी वार्तालाप करने के लिए पहले ही से तैयार थे वही अग्रणी होकर कुछ पूछने लगे जयगोपाल के भाई वैकुंठ भी हैं